महाभारत शांति पर्व एक पंचाशत तमोध्याय भीष्म के द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति तथा श्रीकृष्ण का भीष्म की प्रशंसा करते हुए उन्हें युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश करने का आदेश व सम्पाणुवाचन श्रुवा तो वचन भी वादेवीमचन उन्नाम्यवचनम प्राजलिर्वाक्यम अभ्रवी वजी कहते हैं राजन परम बुद्धिमान वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर भीष्मज जी ने अपना मुँह कुछ ऊपर उठाया और हाथ जोड़कर कहा च नमस्ते भगवान कृष्ण लोका नाम प्रभुवाप्य तम भी करता शिश्री संघर्ता चा पराजिता जी बोले संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण आपको नमस्कार है ऋषिकेश आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं आपकी कभी पराजय नहीं होती विश्व कर्म नमस्ते इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको नमस्कार है विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थानभूत जगदीश्वर आपको नमस्कार है आप पांचों भूतों से परे और संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप हैं नमस्ते सु। नमस्ते नमस्ते सु। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है तीनों गुणों से अतीत आपको प्रणाम है योगेश्वर आपको नमस्कार है आप ही सबके परम आधार हैं है भावान वर्तमसू पुरुष प्रवर आपने मेरे संबंध में जो बात कही है उससे मैं तीनों लोगों में व्याप्त हुए आपके दिव्य भावों का साक्षात्कार कर रहा हूँ तच्च पशा गोविंद ये रूपम सनातन सप्तमास्ते वायोर मितेजस गोविंद आपका जो सनातन रूप है उसे भी मैं देख रहा हूँ आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायव का रूप धारण करके ऊपर के सातों लोगों को व्याप्त कर रखा है दिवम ते सिम देवी वसुंधरा दिशो भुजा रवि चक्ष शुक्र प्रतिष्ठित स्वर्ग लोग आपके मस्तक से और वसुंधरा देवी आपके पैरों से व्याप्त दिशाए आपकी भुजाएं हैं सूर्य नेत्र है और शुक्राचार्य आपके विरी में प्रतिष्ठित है संपीतवा अत श्री पुष्पीत सम्युत मेघस्य मेघ से आपका श्री विग्रह तीसी के फूल की भांति श्याम है उस पर पीताम्बर शोभा दे रहा है वह कभी अपनी महिमा से चुत नहीं होता उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि बिजली सहित मेघ शोभा पा रहा है तत्प्रपन्ना भक्ताज गति का मैं आपके शरण में आया हूँ आपका भक्त हूँ और अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूँ कमल नयन सूर्य मेरे लिए जो कल्याणकारी उपाय हो उसी का संकल्प कीजिए वासुदेहि वास यत खलु परा भक्ति मई ततो पुरुष सभ तथो मया वेव्यम तय श्री कृष्ण बोले राजन पुरुष मुझ में आपकी पराभक्ति है इसीलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है राजेंद्र दर्शयाम चाशांताय भारत भारत राजेंद्र जो मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होने पर भी सरल स्वभाव का नहीं है जिसके मन में शांति नहीं है उसे मैं अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराता भास्तु मम भक्तस्य नित्यं च च दाने भक्त शुचि आप मेरे भक्त तो है ही आपका स्वभाव भी सरल है आप इंद्रिय इंद्रियम तपस्या सत्य और दान में तत्पर रहने वाले तथा परम पवित्र हैं अर् स्वीस्म द्रष्टुम तपसाश्वेन स्विव तब्चितालोह का ये भ्यो न वर्तते पुनः भोपाल आप अपने तबोबल से ही मेरा दर्शन करने के योग्य हैं आपके लिए वे दिव्य लोक प्रस्तुत है जहाँ से फिर इस लोक पे नहीं आना पड़ता पंचाशतम षट्च्य कुरु प्रवी शेषं दिना तव जीवित से ततः शुभ कर्म फलोदय स्वेश से भी कुरुरष्म अब आपके जीवन के कुल छप्पन दिन शेष हैं तदनंतर आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे एते देवा बसविमान सर्वे ज्वलितांगिकल्पा प्रतिपालयन्ति प्रतिपा काबद्यंत उदक पतंगम देखिए ये प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी देवता और वसी विमानो में बैठकर आकाश में अदृश्य रूप से रहते हुए सूर्य उत्तरायण होने और आपके आने की बात जो नावर्तते अनुपलभ्य विद्वान पुरुषों में प्रमुख वीर जब भगवान सूर्य कालवस दक्षिणायन से लौटते हुए उत्तर दिशा के मार्ग पर लौटेंगे उस समय आप उन्हीं लोकों में जाइएगा जहा जाकर ज्ञानी पुरुष में नहीं लौटते हैं ज्ञाना सन्निकर्षम समागता धर्म विवेचना वीर भीष्म जब आप परलोक में चले जाएंगे जाइएगा उस समय सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे अतः ये सब लोग आपके पास धर्म का विवेचन कराने के लिए आए हैं शोकोपहत सत्या धर्मार्थ समाधि ये सत्यपरायण युधे ठि बंधुओं बंधुजनों के शोक से अपना सारा शास्त्र ज्ञान खो बैठे हैं अतः आप इन्हें धर्म अर्थ और योग से युक्त यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिए महाभारते शांति परवी राजधर्मानुशासन पर एक पंचाशतमो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक इक्यावनवा अध्याय पूरा हुआ